विवेकानंद साहित्य पत्रावली निम्नाश एक अलग कागज पर लिखा गया था यहाँ मैं अपने जीवन से समझौता कर रहा हूँ मैं जीवन भर हर परिस्थिति को प्रभु से आती हुई मानकर शांतिपूर्ण ढंग से अंगीकार करता तथा तदनुसार अपने को समायोजित कर लेता रहा हूँ मैंने अमेरिका में जल के बाहर मछली की तरह अनुभव किया मुझे भय था कि शायद मुझे कहीं परमात्मा द्वारा परिचालित चिर अभ्यस्त मार्ग छोड़ अपनी चिंता का भार स्वयं न लेना पड़े लेकिन यह कितना विभस्त और कृतघ्तापूर्ण विचार था अब मैं समझ रहा हूँ कि जिस ईश्वर ने मुझे हिमालय के हिमशिखरों पर और भारत की जलती भूमि पर पथ दिखलाया था वही मुझे जहाँ भी सहायता कर रहा है उस परम पिता की जय हो अतः मैं अब चुपचाप अपने पुराने रास्ते पर फिर चल रहा हूँ कोई मुझे भोजन और आश्रय देता है कोई मुझे उसके बारे में बोलने को कहता है और मैं जानता हूँ कि वे उसी के भेजे हैं और आज्ञा पालन करना मेरा काम है और मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वही करते हैं तो उसकी इच्छा पूर्ण हो जो मुझ पर आश्रित है और अपने सारे अभिमान और संघर्ष का परित्याग करता है मैं उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ अनन्यास चिंतोमाम ये जना पर्युपाशते तेाम नृत्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहां नम गीता ऐसा ही एशिया में है ऐसा ही यूरोप में ऐसा ही अमेरिका में और ऐसा ही भारत की मरुभूमि में भी ऐसा ही अमेरिका के व्यापार के कोलाहल में भी क्योंकि क्या वह यहाँ भी नहीं है और यदि यह न कह करे, तो मैं यही समझूंगा कि वह चाहता है कि मैं मिट्टी की इस तीन मिनट की काया को अलग रख दूँ और मैं उसे शहर से त्याग दूँगा भाई पता नहीं हम लोग मिल सकेंगे या नहीं वही जानता है आप महान विद्वान और श्रेष्ठ हैं मैं आपको या आपकी पत्नी को कुछ भी उपदेश देने का दुस्साहस नहीं करूंगा पर आपके बच्चों के लिए मैं वेद के कुछ उद्धरण प्रस्तुत करता हूं चारों वेद विज्ञान भाषा दर्शन एवं सभी विद्याएं मात्र आभूषणात्मक है सच्ची विद्या एवं सत्य ज्ञान तो वह है जो हमें उसके समीप ले जाता है जिसका प्रेम नृत्य है वह कितना सत्य कितना स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष है जिसके द्वारा हमारी त्वचा को स्पर्श का ज्ञान होता है आंखें देखती है और संसार को उसकी वास्तविकता प्राप्त होती है उसको सुनने के पश्चात कुछ भी सुनना शेष नहीं रहता उसके दर्शन के बाद कुछ भी देखना बाकी नहीं बचता उसकी प्राप्ति के पश्चात किसी चीज की प्राप्ति श्रेष्ठ नहीं रहती वह हमारे चक्षुओं का चक्षु है कानों का कान है आत्माओं की आत्मा है मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे पिता और माता से भी अधिक निकट वह है तुम पुष्पों की भांति निर्दोष और पवित्र हो तुम ऐसे ही रहो और किसी दिन वह स्वयं प्रकट होगा प्रिय आश्चिन जब तुम खेल रहे होगे तो तुम्हारे साथ एक दूसरा साथी भी खेलता होगा जो तुमको किसी भी व्यक्ति से भी अधिक प्यार करता है और ओह वह आमोद से परिपूर्ण है वह सदा खेलता रहता है कभी बहुत बड़े गेंदों से जिन्हें हम पृथ्वी और सूर्य कहते हैं और कभी तुम्हारी ही तरह छोटे बच्चे के रूप में तुम्हारे साथ हंसता और खेलता है उसको देखना और उसी के साथ खेलना कितनी विचित्र बात है जरा सोचो तो इसे अध्यापक जी अब मैं घूम रहा हूँ केवल शिकागो जब जब आता हूँ मैं श्री लियोन्स और श्रीमती लियोन्स से बराबर मिलता हूँ ये दोनों बहुत संभ्रांत दंपति हैं आप श्री जॉन बी ल्योन्स दो मिशिगन एवेन्यू शिकागो के मार्फत ही मुझे पत्र देने की कृपा करेंगे जो अनेकत्व के इस जगत में उस एक को प्राप्त कर लेता है जो चंचल छायाओं के इस संसार में अगर कोई अचल सत्ता पा लेता है मृत्यु के इस संसार में जो जीवन प्राप्त कर लेता है मात्र वही यातना और कष्ट के इस सागर को पार करता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं वेद वेदांतियों का जो ब्रह्म है द्वैतवादियों का जो ईश्वर है सांख्य में जो पुरुष है मीमांसा शास्त्र का जो कारण है और बौद्धों का जो धर्म है नास्तिकों का जो शून्य है और प्रेमियों के लिए जो असीम प्रेम है वही हम सबों को अपनी दयापूर्ण छत्र छाया में रक्षा करें यह उद्धरण द्वैतवादी न्यायिक महान दार्शनिक उदयनाचार्य ने अपने अद्भुत ग्रंथ कुमांजलि के मंगलाचरण का है उस पुस्तक में उन्होंने श्रुति का आश्रय लिए बिना एक सगुण श्रष्टा और अमित प्रेम युक्त नैतिक शासक के अस्तित्व की स्थापना का प्रयास किया है आपका चिर कृतज्ञ मित्र विवेकानंद